खीन उपनिषद चतुर्थ खंड उमा का उपदेश सा वा ततो वा विदान चकार उन उमा ने कहा कि वे यक्ष ब्रह्म थे ब्रह्म के ही विजय में तुम लोगों को गौरव प्राप्त हुआ है इसी से इंद्र ने जाना कि वे ब्रह्म थे भाष्य सा इति उवाच ह किल ब्रह्मणो वै ईश्वर सेजय ईश्वरेण जिता असुरा यूय तस्वी यूय महियधं एतद् इति क्रिया मिथ्या अभिमानः तु युष्माक अस्माकम् एव अयम विजयो एव अयम महिमा इति तत तस्मा उक्यादेदांचकार ब्रह्म इंद्र ततोह एव इति न स्वातंत्रेन उन्होंने कहा वे ब्रह्म थे ब्रह्म अर्थत ईश्वर के द्वारा ही असुरगण पराजित हुए थे तुम लोग उसमें निमित्त मात्र ही थे उन ब्रह्म के ही विजय में तुम लोगों को गौरव प्राप्त हुआ एक तत्त यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है हमारी ही यह विजय है और हमारी ही यह महिमा है तुम लोगों का यह अभिमान मिथ्या है ततह अर्थात उमा के इस वाक्य से ही इंद्र जान सके कि वे ब्रह्म थे ततोह एवं उसी से जाना यह इस बात पर बल देने के लिए है कि उन्होंने अपनी स्वयं की क्षमता से नहीं जाना था तस्माद् वा तस्मा एवा देवा अतितरा देवान्दग्निर्वायुरिंद्रस्ते जेनिष्ट अस्पृशुस्ते शेन प्रथमो विधानकार ब्रम्भेती भावार्थ चूँकि वायु तथा इंद्र की इंद्र ही ब्रह्म का निकटतम सानिध्य प्राप्त कर सके थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम इस ब्रह्म को जाना इसलिए ही उन्हें अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठता प्राप्त हुई भाष्य यस्माद् यस्मा अग्निवायु इंद्रा एते देवा ब्रह्मण संवाद दर्शनादिनामीप्यम उपगता है तस्वैर्गुण अतितराव शक्ति गुणादी महाभाग्य अन्यान देवान अनियान देवान्तितराम अति तव इवे इव शब्दो अनर्थको अवधारणार्थो वा यद यद्वायु इंद्रे देवा एतत एनत ब्रह्म नेदिष्टम निर्दिष्ठन अतिकतम प्रियतम पश्रिशु स्पष्टोंथोक्त ब्रह्मणः संवादादि संवाद प्रकार हेतु एकन ब्रह्म संत इति विदान प्रथम प्रथमा प्रधान इति विद्याचक्रुव् ब्रह्म इति। अग्नि, वायु तथा इंद्र इन दोनों देवों ने ब्रह्म का दर्शन संवाद आदि के द्वारा उनका सामिप्य प्राप्त किया इसलिए ये देवता अपनी शक्ति गुण आदि महाभाग्य के कारण ऐश्वर्य में अन्य देवताओं से काफी बढ़े चढ़े हैं शब्द निरथक या बल देने के लिए हो सकता है क्योंकि अग्नि वायु इंद्र ये देवता ही इस ब्रह्म को पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म के साथ बातचीत आदि के द्वारा अति निकट से परम प्रिय के समान स्पर्श किए और चूंकि उन लोगों ने ही इस ब्रह्म को प्रथम और प्रधान रूप से जाना था कि ये ब्रह्म है अतः ये अन्य देवताओं से बढ़े चढ़े हैं तस्मा द्वाइंद्रोतीतरा वेदांस नस्पर प्रथवो प्रथमो वेद्रम्हेती क्योंकि इंद्र ने ही ब्रह्म का निकटतम रूप से सानिध्य प्राप्त किया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इस ब्रह्म को जाना था इसलिए ही उन्हें अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठता प्राप्त हुई यस्मा अग्निवायु अभी इंद्रवाक्याद विदांत चक्र तो हो इंद्रेण ही उमावाक्या प्रथम श्रुतम ब्रह्म तस्मात् वे इंद्र अतितराम इव अतिशरेत अतिशेरत एवं अन्यान देवान्नत एनत पस्परस यस्मा स ही एनत प्रथमो विदान विदचकार ब्रह्म वाक्यम चूँकि इंद्र ने ही उमा की वाणी से सर्वप्रथम ब्रह्म के विषय में सुना था चूँकि अग्नि तथा वायु ने भी इंद्र की वाणी से ही इन्हें जाना था इसलिए इंद्र अन्य देवताओं से बढ़े चढ़े हैं चूँकि उन्होंने ब्रह्म को अति निकट से स्पर्श किया था और चूँकि उन्होंने ही सर्वप्रथम जाना था कि ये ब्रह्म है इस वाक्य का तात्पर्य पिछले श्लोक में कहा जा चुका है